संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भारतीय पंडित की कुछ, कुछ कविताएं पद चिन्ह चिन, उम्र छोड़ती जाती है पद चिन्ह चेहरे पर हमारे कदम दर कदम झुरिया झाइया धब्बे बनकर शायद ही छुपा पाते हैं प्रसाधन उन्हें है। उम्र छोड़ती जाती है पर चिन्ह शरीर पर हमारे कदम दर कदम मोटापा रक्तचाप संधिवाद बनकर शायद ही मिटा पाती है दवाएं उन्हें कुछ पद छोड़ती है उम्र समझ पर भी कदम दर कदम बड़प्पन और सुंदर विचार बनकर नहीं पड़ती जरूरत छिपाने की जिन्हें क्योंकि जीवन सार्थक कहलाता है इनके ही होने पर मैं वर्जनाएं तोड़ना चाहती हूँ इस हवा का रुख मोड़ना चाहती हूँ मैं वर्जनाए तोड़ना चाहती हूँ कुछ से इरादे से उठती जो मुझ पर मैं उस आँख को फोड़ना चाहती हूँ मैं वर्जनाए तोड़ना चाहती हूँ जहरीले विषधर से लिपटे जो तन पर मैं वो हाथ मरोड़ना चाहती हूँ मैं वर्जनाए तोड़ना चाहती हूँ चीखे मेरी बेअसर होती जिन पर मैं उन बूतों को झिझोड़ना चाहती हूँ मैं वर्जनाए तोड़ना चाहती हूँ क्षमा त्याग मूर्ति बनाता जो मुझको वो प्रतिष्ठा का आसन मैं छोड़ना चाहती हूँ मैं वर्जनाए तोड़ना चाहती हूँ इस हवा का रुख मोड़ना चाहती हूँ पिताजी की सुनी आंखें आजकल अक्सर याद आती हैं पिताजी की सुनी जो लगी रहती थी देहरी पर मेरे लौटने की राह में आजकल अक्सर याद आता है पिताजी का तम तमाया चेहरा जो बिफर बिफर पड़ता था मेरे देर रात लौटने पर अब सही लगती हैं पिताजी की सारी नसीहतें जिन्हें सुनकर कभी उबल, उबल उबल जाता था मैं आजकल सहजने को जी करता है चश्मा छड़ी धोती उ जो कभी हुआ करती थी उलझन का सामान मेरे मैं, मैं अक्सर हैरान, हैरान होता हूं जब, जब खुद को उनके, उनके निकट पाता हूं। हां, हां अब मेरा अपना बेटा भी पूरे अठारह, अठारह का हो गया है आजकल आज अक्सर याद आती है पिताजी, पिताजी की सोनी आंखें। अभी, अभी आप सुन रहे थे भारती पंडित की कुछ कविताएं।